चौवन तो पर चलना है इसको कल पढ़ दिया था क्या हो गया ये अब पचपन पर आना है त्रेपन में क्या था की ब्रह्म कल फते ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है अब चौवन में क्या था ब्रह्म भूता ब्रह्म भूता है ना ना ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति ब्रह्म का जो ज्ञानोत्तर भक्ति मानते हैं वैष्णव आचार्य वो तो इसके आधार पर वो भक्ति सिद्ध करते हैं भागवत में भी है श्रीमद् भागवत में ज्ञान उत्तर भक्ति के लिए है हम बोलो है तो हेतु भक्ति बहुत गुणो हरी इसमें पहले का बोलना आत्मा, आत्मा राम रामया निर्ग्रंथ या आत्मा राम मुनि जो निर्ग्रंथ है जिनकी अविद्या का छेदन हो गया है ऐसे आत्मा राम जो मुनि है तो हरी की वो अहट की भक्ति करते हैं है है ना? ऐसा। तो है ना, ऐसा। उसके लिए क्या है मत भक्ति लगते हमेशा पढ़ने में ध्यान देना चाहिए कि मूल क्या कह रहा है व्याख्याकार अच्छा क्या कह रहा है व्याख्याकार अच्छा लोग मन में कभी कभी कुछ सोच लेते हैं कि बस यही जो है पृथ्वी पहले से मान लिया तो उसके अनुसार हर जगह अर्थ कर देगा वो पहले मन में बैठा लिया की ऐसा ऐसा सिद्धांत है वे हर जगह उसके अनुसार अर्थ करेगा तो देखना चाहिए जो है ना जो मूल वचन उस, उसके अनुरूप मूल वचन क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है मूल कुछ और कहेगा व्याख्या कर कुछ और कर देगा तो उसे मन में कुछ और बैठा हुआ है उसके मन में मूल ग्रंथ नहीं बैठा है मन में मूल ग्रंथ बैठा हो तो फिर हिस्सा नहीं करेगा अपने कुछ अलग सिद्धांत बना लेते हैं वैसे कर देते कभी कभी व्याख्या था मूल तो सामने रहता है उस हमेशा नजर रखनी चाहिए क्योंकि हजारों पी का है हजारों व्याख्याएं हैं तो सबने क्या गणमत देखा जाता है तो कितने मूल के अनुरूप कौन सी व्याख्या है इसका हमेशा अब पचपन आ गया ना नौवन हाँ, हो गया था और पचपन देखिए शायद उपलब्ध व्याख्याओ में भगवत राज का वास्तव सबसे प्राचीन है जो उपलब्ध है ऐसा संभवता यही प्राचीन है उपलब्ध व्याख्या में अब ये देखेंगे तो चौवन हो गया ना और पचपन इसमें क्या था कि मत भक्ति लोग थे फ्राम है तो मद भक्ति में लगभग पराम है तो उस भक्ति के बारे में यहाँ देखेंगे ततो ज्ञान लक्षणया उसके बाद ज्ञान लक्षण भक्ति से या ज्ञान रूप भक्ति से किससे? ज्ञान रूप भक्ति से अब देखो ज्ञान लक्षणया का होगा जो भक्तिया भगवान ने कहा है ना उसका क्या उन्होंने अर्थ कर दिया ज्ञान रूप भक्ति से शब्द किसने दिया भगवत् अपनी तरफ से जोड़ा है ना श्लोक में ये है या नहीं एक अलग बात है प्रभाष्य भगवान कहते ज्ञान रूप ऐसा भक्ति ज्ञान रूप है भक्ति जी क्या एक ज्ञान है भक्ति भी ज्ञान ही है मेरा भक्तियाम अभिजातीवान्न देखो, तदनंतरम माम अभिजाति यावान ततो माम यावान यावान य माम ततः माम तत्वतः ज्ञातवा सते तदनतरम लगाइए यावान क्या यह अस्मि अस्मि है ना तो अहम का कर लेना अहम यावान चा यह अस्मि अहमयावान यावान यावान अर्थ है कि जितने जितने परिमाण वाला परिमाण अर्थ में है ना हाँ परिमाण अर्थ में प्रश्न हुआ है कि यावान मैं जितने परिमाण वाला हूँ या जितना बड़ा हूँ अहम यावान मैं जितने परिमाण वाला हूँ मैं जितने परिमाण वाला हूँ और जो हूँ माम है ना कि वैसा मुझे वैसा मुझे ज्ञानी मनुष्य वैसा मुझे भक्तिया तत्वता अभिजाना भक्ति के द्वारा तत्वता जानता है ज्ञानी मनुष्य वैसा मुझे भक्ति के द्वारा तत्वता जानता है तत्वता जानता है मतलब यथावत जानता है ठीक ठीक जानता है किसके द्वारा ठीक ठीक जानता है जो, जो. भक्ति के द्वारा ठीक ठीक जानता है लग गया अहम यावान मैं जितने परिमाण वाला हूँ जितने विस्तार वाला हूँ या असमी और जो हूँ ज्ञानी मनुष्य वैसा मुझे कैसा मैं जितना परिमाण वाला और जो हूँ ज्ञानी मनुष्य वैसा मुझे माम भक्ति के द्वारा तत्वता जानता है यथावत जानता है कितना लगा लो है न कि दूसरा आप बोल देंगे भाग्य देखेंगे भक्ति माम अभी जान आती है उपाधि कृत विस्तार रहा कि जो उपाधि नाम रूप उपाधि है ना उपाधि से होने वाले विस्तार रूप भेद वाला उपाधि से जन्म विस्तार रूप भेद वाला उपाधि चाहे आप माया उपाधि भी कह सकते है? माया हैं माया उपाधि के कारण ही नाम रूप होते है तो नाम रूप उपाधि बाद में आई है तो उपाधि है उपाधि से जन्म विस्तार रूप भेद वाला बहुत विस्तार है ना यह घटपट पूरा प्रपंचम ऐसा कि उपाधि से जन उपाधि से जन्म विस्तार रूप भेद वाला यह हो गया जितने परिमाण वाला या उपाधि से जन विस्तार रूप भेद वाला में है क्या यह हम यह अर्थ है अहम विध्वसर विध्वस्तर उपाधि भेदा की संपूर्ण उपाधि जन्न भेदों से रहित पूर्ण उपाधिजन्य भेदों से रहित मतलब ये निर्विशेष स्वरूप ये कैसा है निर्विशेष स्वरूप है ये अच्छा उपाधिजन्य संपूर्ण निर्विशेष अद्वित मैं जितना हूँ और जो हूँ उपाधिजन्य सम्पूर्ण नहीं क्या उपाधिजन्य संपूर्ण भेदों से रहित उत्तम पुरुष आकाश के समान व्यापक हूँ मैं उत्तम पुरुष हूँ और कैसा हूँ आकाश के समान व्यापक हूँ तम माम हाँ तम से क्या लेना है ये दिद्व सर्वोपाधि भेदम उत्तम पुरुषम आकाश कल्पम है हाँ उत्तम पुरुष आकाश के समान व्यापक है मुझे माम से लेना अद्वैतम अद्वैत और तो अद्वैत कैसा है चैतन्य मात्र है मतलब ज्ञान मात्र है एक रस मतलब एक रूप रहने वाला है उसमें कोई विकार नहीं होता है अजन्मा जरारहित मृत्यु रहित भय रहित और कर हो गया निजन्या अंतरहित अंतरहित यह सब माम की विशेषण है ना माम कहता है अद्वैत है तन मात्र एक रस जन्म रहित जरा रहित मृत्यु रहित भय रहित अंत रहित मुझे तत्वता जानता है तत्वता किसके द्वारा जानता है भक्ति के द्वारा तत्वता अगर करथावत ती जानता है तो कैसे प्रत्यक्ष से से प्रत्यक्ष जानता जानता है जानता है मतलब अपनी आत्मा जानता है, आ, होता है, आत्मा अंतर आत्मा रूप अंतर अंतर नहीं लग जाएगा क्या बोले अपने ईसक ऊन में हाँ ईसा ऊन में होता है अच्छा और किसी अर्थ में कल्पक नहीं है आगे पीछे देख लेना फिर कल्पन ईसा दूनर्स में तो है ही है ना फिर तो क्या है आकाश सिन्दून ऐसा तो होता है समझे हैं संग कल और देखते के आइये कल्पक है ना हाँ कल और देख के आइए तो फिर कल और देख के आइयेगा उसमें कौन कौन सूट रहे क्या ईसा धून कल कल्प कल्प दे यही है क्या कल और आगे पीछे है अच्छा। अब देखेंगे कहां गया कि मैं जितने परिमाण वाला हूं और जो हूं मैं जितने परिमाण वाला और जो हूं मतलब मैं उपाधि से जन विस्तार रूप भेद वाला तथा संपूर्ण उपाधि उपाधि जन्म संपूर्ण भेदों से रहित क्यों में हूं वैसा मुझे ज्ञानी मनुष्य भक्ति के द्वारा यथावत जानता है भक्ति के द्वारा है विशते इतना लगा किया किया इसमें प्रकाश व्याख्या में तथा आपके पास अन्य व्याख्या है ना एक भास्थ प्रकाश व्याख्या है उसमें तथा क्या किया है तथा तथा मतलब और भक्ति के द्वारा मुझे तत्वता जानकर और भक्ति के द्वारा मुझे तत्वता जानकर भक्ति के द्वारा ऊपर तत्वता जानना कहा गया है ना कहते तथा था और भक्ति के द्वारा मुझे तत्वता जानकर तदंतरम विषते तदंतरम कर, तरंणतरम तरंणतरम कर तो उसके पश्चात किसके पश्चात तत्वता जानने के पश्चात विषते मेरे में प्रवेश करता है मेरे में प्रवेश करता है और यहाँ पर शब्दार्थ बता रहा हूँ और व्याख्या रेखों बारे में भक्ति के द्वारा तथा करते तथा या तथा मतलब और भक्ति के द्वारा मुझे तत्वता जानकर के उसके पश्चात किसके पश्चात तत्वता जानने के पश्चात मेरे में प्रवेश करता है प्रवेश करने का मतलब मुक्त हो जाता है प्रवेश करने का मतलब क्या है मुक्त हो जाता है अब देखेंगे में तथा करते क्या है माम एवं कि मुझे इस प्रकार मुझे सत्वता जानकर सत्वता जान कर यहाँ पर ज्ञातवा का अर्थ है यहाँ पर ज्ञातवा करोक्षण मतलब अपरुक्ष जानकर के भक्ति के द्वारा मुझे अपरोक्ष रूप से जान करके कैसे जान करके भक्ति के द्वारा मुझे अपरोक्ष रूप से जान करके अथवा के तो प्रत्यत्मक रूप से जान करके विषते यहाँ ध्यान लेना विषते क्या होता है प्रवेश करता है तो ध्यान देंगे विश्वते तदंतरम यहाँ भाष्यकार में क्या जोड़ा है माम एवं मेरे में ही प्रवेश कर जाता है मेरे में ही प्रवेश कर जाता है प्रवेश कर जाता है इसका अर्थ है क्योंकि मुक्ता अनुभव मुक्त हो जाता है है ना तरंतरम का है कि तत्वता जानने के पश्चात भक्ति के द्वारा तत्वता जानने के पश्चात विषते माम यो मेरे में प्रवेश कर जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है तत्वता जानने के पश्चात क्या होता है वो मुक्त हो जाता है दे अब देखेंगे विषते है मुक्तो भवती मुक्त हो जाता है और माम विश्वते का कर कर्म क्या माम योग मेरे में ही प्रवेश कर जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है यहाँ पर आगे देखने ठीक है अब देखेंगे यहाँ भाष्यकार बताते हैं ना अत्र ज्ञान ज्ञानान्तर प्रवेश के लिए भिन्न विवक्षित ज्ञातवा विषते तदंतरम ज्ञातवा विषय तद अंतरम है यहाँ उदाहरण उदाहरण के अंतर्गत इतना होना चाहिए क्या ज्ञातवा विषते तदंतरम उद्धरण सिन् मतलब इनवर्टेड थामा ज्ञातवा विषते तदनंतरम इस प्रकार ये श्लोक का शब्द है ना ज्ञात विशेष इस प्रकार यहाँ अहा पर ज्ञान और अनंतर ज्ञान और उसके पश्चात होने वाली प्रवेश क्रिया भिन्न भिन्न विवक्षित नहीं है भिन्न भिन्न विवक्षित क्यूँकी श्लोक में देखने से क्या लगता है कि मुझे तत्वता जान करके उसके पश्चात मेरे में प्रवेश कर जाता है कब प्रवेश कर जाता है जानने, तो जानने के पश्चात तो ऐसा लगता है की यहाँ पर ज्ञान अलग है और प्रवेश करना अलग है अलग अलग दो क्रियाए हैं भिन्न भिन्न दो क्रिया ऐसा प्रतीत होता है ना तो भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान तथा उसके पश्चात कही गई प्रवेश क्रिया भिन्न-भिन्न ज्ञातवा है? नहीं है ज्ञान मात्रो फलांतर के अभाव का ज्ञान मात्र ही विवक्षित है यहाँ फलांतर से ऐसा समझेंगे लिख लो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रवेश रूप फलाभा मिनट ले ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रवेश रूप फलांतरा भाव ज्ञान मात्रम तो लगाएंगे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रवेश फलांतरा अभाव ज्ञान मात्रम क्या लिखा है ज्ञान अतिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप अन्य फल का अभाव क्या ऐसा क्रम आपने लिखा गया अभी ब्रह्म ज्ञान अतिरिक्त ऐसा सुविधा के नहीं सकना ब्रह्म प्रवेश रूप मात्रम क्योंकि कर दिया ना लिखेंगे क्या ब्रह्म ज्ञान प्रवेश रूप फलाभाव ज्ञान मात्रम क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान अतिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फलाभाव ज्ञान मात्रम कि ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म में प्रवेश रूप फल के अभाव का ज्ञान मात्र है ध्यान देना मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म में प्रवेश रूप फल नहीं है ब्रह्म प्रवेश रूप फल समझते हैं ब्रह्म में प्रवेश करना रूप फल ब्रह्म प्रवेश रूप फल क्या है ब्रह्म में ब्रह्म में प्रवेश करना रूप हाँ तो जो ब्रह्म में प्रवेश करना रूप फल है यह ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म में प्रवेश करने रूप फल का तो ब्रह्म में प्रवेश करना रूप फल ये ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त है क्या नहीं।, नहीं है एक ही है मतलब जब एक ही है तो अलग अलग दो क्रियाएं भी विवक्षित होंगी तो वही ऊपर बताया की इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान और उसके पश्चात होने वाली प्रवेश क्रिया भिन्न विवक्षित नहीं है तरह किन विवक्षित तो क्या विवक्षित है ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फल के अभाव को समझना ही ज्ञान मात्र का क्या है समझना ही है यहाँ पर समझ लग गया ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फल के अभाव को समझना मात्र है यहाँ पर मतलब ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फल नहीं है इतना ही समझना है ये भाष्यकार क्यों क्यूँकी क्षेत्रज्ञात्मा विद्धि ऐसा भगवान ने कहा है ये क्षेत्रज्ञ और क्या है ब्रह्म की एकता है जब दोनों एक ही है तो उससे अभिन्न अपने को जानना है और कुछ भी तो प्रवेश करना फल नहीं है इतना क्यों है क्योंकि क्षेत्री ऐसा भगवान ने कहा है बात सोच है की मतलब तथा कर क्या हुआ तथा इसके तथा मतलब और भक्ति के द्वारा मुझे तत्वता जानकर तद अंतरम जानने के पश्चात मेरे में प्रवेश करता है अर्थात हो जाता है ठीक है तत्वता जानने पश्चात वो मुक्त हो जाता है ऐसा यहाँ पर तूर्ट आ रहा है ननु यह विरुद्ध वचन है विरुद्ध है mm. क्या ज्ञानसानिष्ठा तया माम अभिज्ञान आती ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसके द्वारा मुझे जानता है यह विरुद्ध वचन है ध्यान देंगे इसके पूर्व के श्लोक क्या थे बुद्धिया था न दिन प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अपनों निगो, निगो समासे ज्ञान पर ज्ञान की जो तो परिष्ठा है उसको मेरे से समझिए ज्ञान की परानिष्ठा निष्ठा करके एक बार फल बताया था ज्ञान की परानिष्ठा मतलब ज्ञान का पराफल ज्ञान का पराफल और इसका अर्थ क्या बताया था आप ज्ञान की दृढ़ता निष्ठा करके मतलब ज्ञान की परानिष्ठा का अर्थ हुआ की ज्ञान की दृढ़ता ज्ञान की ज्ञान की परानिष्ठा क्या ज्ञान की दृढ़ता आत्मज्ञान की दृढ़ता यही परानिष्ठा है ना और यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर भाष्प्रकार की शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि परान ज्ञानस्य या परानिष्ठा तया माम अभिजान कह रहे हैं ना तो परानिष्ठा शब्द का प्रयोग पचासवी में आया है आया है ना और यहाँ पर भाष्पकार कहते हैं तया माम तो तया किसके लिए कह रहे हैं भक्तिया के लिए तो इस श्लोक में भक्तिया माम है ना तो तया सभी का प्रयोग किसके लिए है भक्तिया के लिए है ना इसका मतलब है कि पचासवे में जो परानिष्ठा कही गई है ज्ञान परानिष्ठा वो ज्ञान की परानिष्ठा भक्ति है ज्ञान की परानिष्ठा क्या हुई तो भक्ति हुई ठीक है थीके? तो ज्ञान की परानिष्ठा मतलब ज्ञान की दृढ़ता क्या हुई भक्ति तो ज्ञान की व्यवस्था हो गई ऐसा सभी ज्ञान लक्ष्मा भक्ति से दिया अच्छा पंक्ति लगाएंगे ननू एकदम विरुद्ध या विरुद्ध वचन है क्या ज्ञान की जो परानिष्ठा है परानिष्ठा क्या है भक्ति उसके द्वारा मुझे जानता है उसके द्वारा मुझे और इसके ऊपर उद्धरण में ज्ञान लक्षण भक्ति कहा है ना तो विरुद्ध कथन कैसे है तो थोड़ा सुनो आप ये यहाँ पर जो है ना, नीस है ये जो है ना ये पहले क्या था ज्ञान की परानिष्ठा से जो भक्ति से मुझे जानता है या कि ये ज्ञान की परानिष्ठा से जानता है तो ये आगे बताएंगे भक्ति से जानता है मतलब ज्ञान की परानिष्ठा से जानता है अर्थात ज्ञान से नहीं जानता है ज्ञान की परानिष्ठा से जानता है ज्ञान से नहीं जानता है बल्कि ज्ञान की और परिष्ठा क्या है भक्ति है न और ध्यान देना भक्ति होती आवृति रूपा आवृति रकृत उपदेशा ब्रह्म सूत्र है भक्ति कैसी है आवृति रूपा कि सतत उसका अनुसंधान करना सतत उसका अनुसंधान करना आवृति करना ये क्या होती है सामान्य ज्ञान क्या आवृति रूप नहीं है भक्ति रूपा बन्य ज्ञान अथवा भक्ति होती है आवृती रूपा तो ध्यान देना ज्ञान के द्वारा जानता ऐसा नहीं कहा बल्कि ज्ञान की परानिष्ठा के द्वारा जानता है तो शंका ये होगी की देखो जैसे कि आप देखना जिस समय आपको ज्ञान हो जिस समय ज्ञाता को ज्ञान होता है ज्ञाता उसी समय विषय को जानता है कि नहीं जानता है ज्ञाता को जिस समय ज्ञान होता है ज्ञाता उसी समय विषय को जानता है ये तो नहीं है ना कि ज्ञान की आवृत्ति के द्वारा बाद में जाने ज्ञान के पश्चात जिस समय ज्ञाता को ज्ञान होता है उसी समय ज्ञाता विषय को जानता है ऐसा तो नहीं जानता ऐसा तो नहीं होता है की ज्ञाता ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान की आवृत्ति के विषय को जाने ऐसा होता है क्या तो यहाँ पर ज्ञान से जानने को नहीं कहा बल्कि क्या है कि ज्ञान की परानिष्ठा के द्वारा जानने को कहा गया तो विरुद्ध हो गया विरुद्ध विरुद्ध है विरुद्ध कब नहीं होता जब ज्ञान के द्वारा जानना कहा जाता परानिष्ठा के द्वारा जानना न कहा जाता तो विरुद्ध नहीं होता पंक्ति लगाइए यहाँ पर देखेंगे हाँ पर अनिष्ठा पर क्या है आप जानते हैं भक्ति है ना ये बात समझ आपकी अब लगाइए पे। ये थोड़ा लगाएंगे पे। ये जो विरुद्ध कथन है कैसे विरुद्ध कथन है तो बताते हैं कथन विरुद्धम मतलब इदम उत्तम इधम बचनम कथन विरुद्धम या वचन कैसे विरुद्ध है इसी चेक ऐसा प्रश्न होने पर उच्च के कहा जाता है कैसे विरुद्ध है तो विरुद्ध कैसे है उसको स्पष्ट कर रहे हैं यदा यो यस्म विषय ज्ञानम उत्पन्न से ज्ञातु यदा ज्ञातु ज्ञाता को जिस काल में जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है लग गया ज्ञाता को जिस काल में जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञाता को जिस काल में ही यदा यो है ना ज्ञाता को जिस काल में ही जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है लगा सम ज्ञाता तदा यो ज्ञाता उस काल में ही उस विषय को जानता है लग गया अभिजाना मतलब ठीक से जानता है ज्ञाता को जिस विषय में ज्ञाता को जिस काल में ही जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञाता तथा उस काल में ही उस विषय को जानता है बिल्कुल ठीक है ना ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात वो कि की ज्ञान की आवृत्ति से उसको जानेगा ऐसा तो नहीं होता है ना हाँ आगे ध्यान देना ज्ञानावृत्ति रक्षणा में ज्ञान निष्ठा ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं करता है ध्यान देना ज्ञाता विषय को जानने के लिए ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं करता है उनकी लगभग ज्ञान हो गया उससे नहीं समझा फिर बार बार ज्ञान की आवृत्ति से उसको जाने ऐसा तो नहीं होता है उनकी लगभग विषय को जानने के लिए ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं करता है तथा क्या और वैसा होने से ज्ञाने न क्या तथा और वैसा होने से ज्ञान के द्वारा नहीं जानता है किन्तु ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा क्या है भक्तिया जो भक्ति कहा गया है कि ज्ञान की आवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा अर्थात भक्ति से जानता है तो विरुद्ध कथन हुआ ना विरुद्ध कथन कब नहीं होता जब ज्ञान के द्वारा जानना कहा जाता पर भगवान ने ज्ञान के द्वारा जानना नहीं कहा ज्ञान की परानिष्ठा जो भक्ति ज्ञान की आवृत्ति रूप है उसके द्वारा जानना कहा गया इसलिए क्या हो गया विरुद्ध कथन हो गया लग भी? तो इसको बताते हैं इस दोसाना या दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है इसको समझोगे ज्ञानसोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त यहाँ देखो ये पूर्व पक्ष हो गया इसका उत्तर पक्ष आ रहा है इस दोसाना या दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है तो ध्यान देंगे स्वात्मोत्पत्ति परिपात हेतु युक्त से है न अपनी उत्पत्ति और पुष्टि के हेतु से युक्त कौन ज्ञान ज्ञान का विशेषण नहीं है स्वात्म तो की अदमित्व आदि गुण रहेंगे क्या रहेगा अमानित्व अदम्यत्वम अहिंसा शांति दर्जम तो ज्ञान की स्वात्म उत्पत्ति और परिपाक हेतु या उत्पत्ति हेतु और परिपाक हेतु दोनों तो उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु क्या है और और ज्ञान निष्ठा की योग्यता ये क्या हुआ ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु हो गया जी और देखेंगे फिर क्या है कि परिपाक हेतु है ना और उस ज्ञान की पुष्टि का हेतु ज्ञान की पुष्टि का हेतु मतलब ज्ञान की परिपक्वता का हेतु किसकी परिपक्वता परिपक्वता का हेतु ज्ञान की परिपक्वता का हेतु अच्छा ज्ञान की परसता का हेतु वही होगा या बुद्धि की अंतरण की शुद्धि आदि सब वही हो जाएगा वही सब हो जाएगा पंक्ति लगाएंगे ज्ञान की उत्पत्ति और पुष्टि के हेतुओं से युक्त अपनी उत्पत्ति और पुष्टि के हेतु से युक्त तथा प्रतिपक्ष से रहित ज्ञान मतलब विरोधी से रहित ज्ञान विरोधी से रहित ज्ञान तो उत्पत्ति और पुष्टि के हेतु से युक्त कौन ज्ञान के ज्ञान, और के ज्ञान, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति के हेतु से युक्त वो साधक होगा वाला ज्ञान भी उत्पत्ति के हेतु से युक्त कहा जाएगा ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु किसमें होगा जिसमे ज्ञान होगा इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु से युक्त कौन कहा जाएगा ज्ञान क्योंकि दोनों का अधिकरण एक है ना ऐसा अपनी उत्पत्ति और पुष्टि के हेतु से युक्त हुआ ज्ञान तथा तो प्रतिपक्ष से रहित मतलब मानदम्ब और हिंसा आदि से रहित ज्ञान अपनी उत्पत्ति और पुष्टि के हेतुओं से युक्त मानदमवादी विरोधियों से रहित ज्ञान का ज्ञान का आत्मान वो निश्चय अवसानत्व जो आत्मान वो रूप निश्चय होना है आत्मान ना तो यहाँ आत्मान वो रूप निश्चय आत्मा नो रूप निश्चय और अवसान करता है यहाँ पर समाप्ति या शर्मास्था की आत्मा वो रूप निश्चय की शर्मावस्था है आत्मा वो रूप निश्चय की शर्मावस्था किसकी ज्ञान स्थित नो रूप निश्चय की शर्मावस्था और यदि आगे के पैराग्राफ से मिलाएं तो आत्मान वो रूप निश्चय वो रूप निश्चय की स्थिति या आत्मानुभव की स्थिति अनुभव निश्चय एक है ना तो आत्म निश्चय की स्थिति आत्म निश्चय की स्थिति या आत्मानुभव की स्थिति आत्म निश्चय की स्थिति अथवा आत्मानुभव की स्थिति वही क्या है कि आपका ज्ञान निष्ठा है ये अगले पैरा में ऐसा दिया है वहां पर अवस्थानम शब्द है या अवसानकम शब्द है तो जो आत्मान रूप निश्चय की चरमावस्था है या आत्मा अनु रूप निश्चय की स्थिति है क्या कहेंगे जो आत्मान रूप निश्चय की स्थिति है किसकी ज्ञान की आत्मा अनु रूप ज्ञान की आत्मा अनु रूप निश्चय की स्थिति मतलब ज्ञान क्या होगा आत्मा का अनुभव रूप हो जाएगा आत्मा की आकार का हो जाएगा आत्मा का निश्चय रूप हो जाएगा जो आत्मा रूप निश्चय की स्थिति स्थिति है सबसे निष्ठा शब्दाते उसका निष्ठा शब्द से कथन किया गया है उसका निष्ठा शब्द से कथन हाँ निष्ठा शब्द पंचमी है ना पंचमी हेतु अर्थ में होती इस दोषाना या दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है तो ये हेतु हो गया क्योंकि अपनी उत्पत्ति और पुष्टि के हेतुओं से युक्त तथा मान और दमवादी विरोधियों से रहित ज्ञान का जो आत्मान वो रूप निश्चय की स्थिति है या ज्ञान की आत्मान रूप निश्चय की शर्मास्था है उसका उसका निष्ठा शब्द से कथन किया गया है तो मतलब आत्मा नो रूप निश्चय की स्थिति या आत्मा नो रूप निश्चय की स्थिति ही क्या है ज्ञान निष्ठा है ये मतलब आत्मा नो भी ज्ञान निष्ठा है आत्मा का निश्चय ही ज्ञान निष्ठा है आत्मा के अनुभव में स्थिति क्या है ज्ञान निष्ठा यही ज्ञान निष्ठा है ये कहते हैं तो इस ज्ञान निष्ठा के द्वारा तो जानेगा ही इसी का स्पष्टीकरण करते हैं वास्तवकार जो भी कहा है ना ये इसी का स्पष्टीकरण देखेंगे शास्त्राचार्योग हैं ना अन्य विक्रम से देखेंगे ज्ञान उत्पत्ति परिपाक हेतु ज्ञान की उत्पत्ति तथा पुष्टि के हेतु ऊपर क्या था तो आत्म उत्पत्ति परिपाक हेतुकरण है ज्ञान की उत्पत्ति और पुष्टि का हेतु क्या है तो कहते हैं बुद्धि की शुद्धि आदि अंताकरण की शुद्धि आदि ज्ञान की उत्पत्ति और पुष्टि का हेतु क्या हुआ अंताकरण की शुद्धि आदि क्या अमानितवादी और अमानित अमानित्वी ये उत्पत्ति और पुष्टि के हो गए ना गया ज्ञान की उत्पत्ति और पुष्टि के हेतु आदिित हम न करेंगे आदि क्या अमानितुद्धि की विशुद्धि आदि और अमानित अपेक्ष सहाण की अपेक्षा करके सहाकारीकरण कौन हुए अंतकरण की निर्मलता आदि और अमानित कारण की अपेक्षा करके और फिर देखेंगे शास्त्राचार्य उपदेश है ना दन शास्त्र और आचार्य के उपदेश के उपदेशक आचार्य के उपदेश जन्त्र पूर्वक आचार्य के उपदेश पे जन्मित्व तो जन तो तक लगा जन्या होगा क्षेत्र के परमात्मा एक ज्ञान की मतलब क्षेत्रज्ञ परमात्मा की एकता का क्या है क्षेत्र ज्ञा परमात्मा की एकता का ज्ञान इन सहकारी कारणों की अपेक्षा करके सहकारी कारण के होने पर ही होगा क्या होगा क्षेत्र गौर मतलब जीव और ब्रह्म एक तो की एकता का ज्ञान तो क्षेत्र परमात्मिक का एक विशेषण और है वो देखेंगे कर्ाधिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संस सहित क्षेत्र परमात्मात्व ज्ञानस्य ऐसा अन्य होगा कर्ता आदिकार्ता आदिकारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि क्या कर्ता कर्म संप्रदान कारक रूप क्या हुआ भेद करता आधिकारक रूप भेद या करता आदि कारकों के भेद को विषय करने वाली बुद्धि मूलक बुद्धि मूलक तो भेद बुद्धि मूलक कौन हुआ सरुकर्म भेद का बुद्धि निबंधन करता हुए भेद बुद्धि मूलक भेद बुद्धि किसका मूलक होगा सभी कर्मों का तो ऐसे सभी कर्मो के संयास के सहित सभी कर्मो के त्याग के सहित क्षेत्र की एकता का ज्ञान लोक कर्म संन्यास के सहित क्या है ज्ञान ज्ञान किसके सहित है कर्म संस के सहित ज्ञान कैसा ज्ञान क्षेत्र ज्ञ पर एकता का ज्ञान ये किससे जन्म शास्त्रो शास्त्राचार्य के उपदेश से जन्म है लग गया क्षेत्र वो परमात्मा की एकता का ज्ञान क्षेत्र को परमात्मा की एकता के ज्ञान का सख्ती yeah. है ना क्षेत्र को परमात्मा की एकता के ज्ञान का स्वात्मा वो निश्चय रूप से अपनी आत्मा के अपनी आत्मा के अनुभव रूप ने अपनी आत्मा के अंधवात्मक निश्चय रूप से जो स्थिति अपनी आत्मा के अन्धवात्मक निश्चय रूप से जो स्थिति मतलब अपनी आत्मा के अनुभव रूप से स्थिति ज्ञान की कैसी स्थिति अपनी आत्मा के अनुभव रूप से स्थिति ज्ञानी वृत्ति ज्ञानी ही अनुभव रूप होता है की अपनी आत्मा के अनुभव रूप से जो स्थिति या, या अपनी आत्मा के अनुभवत्मक निश्चय रूप से जो स्थिति अवस्थानम का स्थिति सा परानिष्ठा वो ज्ञान की परानिष्ठा है ऐसा कहा जाता है तो ज्ञान की परानिष्ठा ये है कि ज्ञान की जो है ना अपनी आत्मा के अनुभवात्मक निश्चय रूप से स्थिति अपनी आत्मा के अनुभव रूप से स्थिति या वृत्ति रूप नहीं या कहने का मतलब ये हुआ है ना अपनी आत्मा के अनुभव रूप से दृढ़ता है नहीं है ऐसा है। दोबारा लगाएंगे इसको ज्ञान उत्पत्ति परिपात हेतु अमानित अंताकरण की शुद्धि आदि तथा अमानितकरणों की अपेक्षा करके सहां अपेक्ष सहाकारीकरणों की अपेक्षा करके शास्त्राचार्य के उपदेश से जन कर्ता आदि कारकों को विषय करने वाली भेद बुद्धिमूलक जो सरुकर्म में उनके संन्यास के सहित क्षेत्र जो परमात्मा की एकता का ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान का है ना उस ज्ञान का अपनी आत्मा के अनुभवात्मक निश्चय रूप से जो स्थिति वह ज्ञान की परानिष्ठा है ऐसा कहा जाता है मतलब ज्ञान जो है ना कैसा वो अपनी आत्मा के अनुभव रूप से स्थित हो जाए अनुभव में आ जाए वही क्या परानिष्ठा यहाँ आवृत्ति परानिष्ठा नहीं है कहने का बल्कि अनुभव में आना पर अनानिष्ठा है ऐसा मतलब है बिना आवृत्ति के अनुभव भी नहीं होता है ना कभी तो आवृत्ति तो मन, है ना मेरे मेरे ध्यान बहुत आवृत्ति है ना विजाती प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक सजातीय प्रत्यय का प्रवाह ये तो आवृत्ति है ना सजातीय प्रत्यय का प्रवाह सजातीय प्रत्यय का प्रवाह प्रत्यय की आवृत्ति बार बार है ना लेकिन ये ज्ञान लेना है यहाँ स्थिति का है ना इन ज्ञान निष्ठा वह या ज्ञान निष्ठा आर्त आदि तीनों मनुष्यों की तीन भक्ति आर्त आदि मनुष्यों के तीनों भक्ति की अपेक्षा आर्थ विद्या आर्त, आर्त आदि मनुष्यों की तीन भक्ति की अपेक्षा पराचतुर्थी भक्ति है ऐसा कहा गया वह या ज्ञान निष्ठा वह वा या ज्ञान निष्ठा आर्त आदि मनुष्यों की तीन प्रकार की भक्ति की अपेक्षा से पराचतुर्थी भक्ति है ये कहा गया है ना ये चतुर्थी व्यक्ति कौन है ज्ञान निष्ठा अब देखेंगे ये कहाँ कहाँ कल आया था ना पाठ में तो ये ये जो तो पचपन श्लोक के पहले का भाष्य था ना उत्तम तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थी आया था ना हाँ ज्ञान रूप से चतुर्थी व्यक्ति को प्राप्त करता है ऐसा अब देखेंगे आप यहाँ पर आप तो कहा पाठ ठीक है तया पर भक्तिया उस परा भक्ति के द्वारा भगवान को तत्वता जानता है उस परा के द्वारा भगवान को यथावत जानता है भगवान को यथावत जानता है प्रत्येक अपनी अंतरात्मा यो यदरम एवं अर्थ किया है की कि जिसके पश्चात मतलब तत्वता भगवान को जानने के पश्चात ही क्या तत्वता भगवान को जानने के पश्चात ही ईश्वर और क्षेत्र को भेद ईश्वर और क्षेत्र के भेद को विषय करने वाली बुद्धि पूर्णता निवृत्त हो जाती है लग गया? क्या हुआ तत्वता भगवान के जानने के पश्चात ही ईश्वर मतलब ईश्वर जी और जीव को ईश्वर और जीव के भेद को विषय करने वाली बुद्धि पूर्णता निवृत्त हो जाती है इसलिए ज्ञान निष्ठा रूप भक्ति के द्वारा मुझे जानता है यह वचन विरुद्ध नहीं है क्योंकि ज्ञान निष्ठा क्या है कि वो उस जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान उस ज्ञान का अपने अनुभव रूप से अपने अनुभव में आना यही ज्ञान है निष्ठा निवृत्ति विधायी इतिहास पुराण स्मृति लक्षण क्या अत्र और अत्रकार से इस विषय में और इस विषय में वेदांत इतिहास पुराण तथा स्मृति रूप निवृत्ति का विधान ऐसा करना यहाँ पर निवृत्ति का विधान करने वाले वेदांत इतिहास पुराण और स्मृति रूप सभी शास्त्र सार्थक हो जाते हैं अत्रकार इस विषय में निवृत्ति का विधान करने वाले कौन शास्त्र कौन कौन शास्त्र वेदांत शास्त्र इतिहास शास्त्र पुराण शास्त्र और स्मृति रूप शास्त्र सार्थक हो जाते हैं अर्थवत हो जाते हैं ये बताना है ना कि सर्वकर्म संस सहित ज्ञान होता है ज्ञान कब होता है सर्वकर्म का संयास करने पर तो इसके लिए भक्ति का रूप देते हैं करते कर आत्मा को जानकर तो तीनों से रहित होकर आत्मा को जानकर और तीनों वेषणाओं से रहित होकर इसके पश्चात भिचाचर्य चरणती भिक्षाचरण करते हैं मतलब सन्यास्त हो जाते हैं ऐसा डर बैठे है तस्मात्सम यशाम तपसा अतिरिक्त महु तस्मात्थ है कि पुरुषार्थ का अंतरंग साधन होने से या मोक्ष अत्र, का अंतरंग साधन होने से मोक्ष का अंतरंग साधन होने से ऐसा तप एसाम तब शाम अतिरिक्त अहू इन सभी तपो से श्रेष्ठ अतिरिक्त का श्रेष्ठ इन सभी तपो से श्रेष्ठ संन्यास को कहा गया है आत्मज्ञान का अंतरंग साधन होने से या मोक्ष का अंतरंग साधन होने से इन सभी तपो में श्रेष्ठ किसे कहा गया है संन्यास को कहा गया है न्यास एवं अत्य रेच कि सन्यासी सबका अतिक्रमण करके रहता है या सन्यासी सबसे बड़ा रहता है इति सन्यासा कर्मनाम न्यासा इस प्रकार कर्मों का न्यास सन्यास कहा गया आज ये देखेंगे वेदांत इमोकम अमोम चा परिच्यज वेदों को इस लोक को और परलोक को छोड़कर मतलब वेदों की विधि को और इस लोग को मतलब इस लोग की तृष्णा को और पर लोग की तृष्णा को छोड़ करके सन्यासी तो सब छोड़ना ही है ना क्या धर्मम धर्मम चाह धर्मम चाहम चाहे धर्म हो तो धर्म को कर अम को छोड़ना ही है धर्म को छोड़ने का मतलब धर्म में आग्रह नहीं करना धर्म में आग्रह इतना ही मतलब है धर्म आचरण छोड़ने नहीं है मतलब धर्म में आग्रह नहीं कोई व्यक्ति धर्म संत आचरण नहीं करता है तो उसको देख करके द्वेष नहीं होना चाहिए कैसा बेकार आदमी है यही मतलब है ना धर्म में आग्रह छोड़ना है कि धर्मम दर्म या धर्मम चर्म और धर्म को छोड़कर ईतानी वाकयानी और यहाँ पर भी यहाँ पर भी वाक्य दिखाए गए हैं कहा गीता और गीता में भी संन्यासर वाक्य कहे गए हैं गीता में भी संन्यासरक वाक्य कहे गए हैं क्या तेसाऊ वाक्य ना युक्तम और उन संन्यासरक वाक्यो की अनर्थकता मानना उचित नहीं है संन्यासक वाक्यो की अनर्थकता मानना उचित नहीं है ना और को अर्थ को अर्थवाद मानना उचित नहीं है ना अर्थवाद ऐसे कैसे प्रशंसा को उनका अपने अर्थ का बोध कराने में तात्पर्य नहीं बल्कि किसी भी प्रशंसा है किसी भी निंदा में तात्पर है कहते हैं और संन्यासपरक वाक्यों को अर्थवाद मानना उचित नहीं है क्योंकि वो अपने प्रकरण में स्थित है अर्थात विधि प्रकरण में स्थित है किसके साथ प्रकरण में स्थित है विधि प्रकरण में स्थित है तो विधि प्रकरण में स्थित होने के कारण ये विधायक हैं ये संन्यास का विधान कर रहे हैं कर्म त्याग का विधान कर रहे हैं अर्थवाद नहीं प्रकरण में स्थित होने से विधायक वाक्य ही है पंक्ति तो लगेगी क्या तेसाउ वाक्यानाम नाम अर्थवादक ना युक्तम क्या तेसाऊ वाक्यानाम नाम अर्थवादक ना युक्तम और उन वाक्यों को अर्थवाद मानना उचित नहीं है क्योंकि वो विधि प्रकरण में स्थित है ये तो भाष्पुर भगवान का स्वभाव है कि जहाँ ज्ञान की बात आएगी ये सर्व कर्म त्याग वहाँ जरूर बोली जाएंगे हर जगह बोल जाता है ये अब देखेंगे प्रत कहा है प्रत्येक आत्मा से मोक्ष क्या है कि प्रत्येक आत्मा के अविकारी स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष है ध्यान देना प्रत्येक आत्मा के आधिकारी स्वरूप में निष्ठा मोक्ष है प्रत्येक आत्मा की स्वरूप में निष्ठा क्या है mm. uh. मोक्ष है तो निष्ठा मोक्ष है तो निष्ठित्व किसका होगा मोक्ष का कि प्रत्येक आत्मा का अविकारी स्वरूप में स्थिति ऐसा लगाना प्रत्येक आत्मा के अविकारी स्वरूप में स्थिति मोक्ष की होती है सरल शब्दों में मोक्ष प्रत्येगात्मा के अविकारी स्वरूप में स्थित हो जाना है मोक्ष क्या है प्रत्येक आत्मा के अविकारी स्वरूप में स्थित हो जाना है अब ज्ञान और कर्म का विरोध है ना तो उसके लिए भाषाकार कहते नहीं नहीं एक में होना चाहिए पूर्व समुद्रम जिग्नसो हो कि पूर्व समुद्र पर जाने की इच्छा वाले मनुष्य का पूर्व समुद्र पर जाने की इच्छा करने वाले मनुष्य का प्राचीनोन उससे विपरीत उससे विपरीत पश्चिम समुद्र पर जाने पश्चिम समुद्र पर जाने की इच्छा करने वाले मनुष्य के साथ समान मार्गत्वम नहीं संभव होती नहीं है ना आरंभ में समान मार्ग संभव नहीं है समान मार्ग संभव नहीं है पूर्व समुद्र पर जाने की इच्छा करने वाले मनुष्य का उससे विपरीत पश्चिम समुद्र पर जाने की इच्छा करने वाले के साथ समान मार्ग संभव नहीं, नहीं, नहीं देखते है ये प्रत्येक प्रत्यय संतान करना विवेशा चाहठा ज्ञान निष्ठा क्या है बताते हैं बताते हैं प्रत्येक आत्म विषय प्रत्यय प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाला प्रत्यय मतलब प्रत्येक आत्मा का ज्ञान प्रत्येक अर्थ ज्ञान निर्दन है प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक सजा प्रत्यय का प्रवाह प्रत्यक मतलब वृत्ति या ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाले प्रत्येक या ज्ञान प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान की आवृत्ति संतान अर्थ प्रवाह या आवृत्ति प्रवाह या आवृत्ति की प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान के प्रवाह को करना या ज्ञान की आवृत्ति के करने में अभिनिवेश ज्ञान की आवृत्ति करने में क्या है अभिनिवेश करते आग्रह वो है अभिनिवेशनिवेश को विषय करने करने करने वाले ज्ञान ज्ञान की करने में, की में अभिनिवेश के आग्रह को क्या कहते हैं ज्ञान निष्ठा क्या और वह ज्ञान निष्ठा पूर्व समुद्र में जाने के समान पूर्व समुद्र में जाने के समान कर्म के साथ रहने में विरोध रखती है कर्म के साथ होने में विरोध रखती है कर्म के साथ रहने में विरोध कौन रखती है या निष्ठा इसके समान ने पूर्वी समुद्र में जाने के समान मतलब जैसे पूर्वी समुद्र में जाना हो तो पश्चिमी समुद्र में जाने के साथ विरोध हो जाएगा ना वही बताना इनको तो। अब कहते हैं पर्वत सर्स क्या है विरोध है प्रमाण विराम अंतरवान है प्रमाण विराम कर ऐसी प्रमाण वेदताओं ने प्रमाण को जानने वाले आचार्यों ने पर्वत और सरसत के समान अंतर्वान कर महन या घोर अत्यंत इस प्रमाण को जानने वाले आचार्यों ने ज्ञान निष्ठा और कर्म का पर्वत और सरसत के समान महान विरोध का निश्चय किया है या पर्वत और सरसत के समान घोर विरोध का निश्चय किया है किसने ज्ञान और कर्म ऐसा इनका है ज्ञान निष्ठा और कर्म का लग गया प्रमाण विधान करते प्रमाण को जानने वाले आचार्यों ने पर्वत और के समान ज्ञान और कर्म के अत्यंत विरोध का किया है ज्ञान और कर्म के घोर विरोध का निश्चय किया है अंतर्मान करते घोरिया या अत्यंत महान अत्यंत विरोध का निश्चय किया है श्री कृष्ण की गीता से ईसा कहीं स्पष्ट नहीं होगा ऐसा कह देते है अच्छा अब देखेंगे आप यहाँ पर स ही नहीं हो इस कारण से सर्व कर्म के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए कैसी करनी चाहिए सर्व कर्म के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए हम जीते भी कैसे होता है मरने के बाद क्या होगा तस्मात का इस कारण से मतलब घोर विरोध का निश्चय होने से सर्व के त्याग पूर्वक ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए ऐसा सिद्ध हो गया ये कहते हैं आगे देखेंगे कर्मणा भगवता अभ्यर्थन भक्ति योग अपने कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना करना रूप भक्ति योग अपने कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना करना रूप एक तो भक्ति योग यह हो गया पहले वाला और एक तो ये बाद वाला है ना माम भक्ति माम अभिजाना ज्ञान रूपा भक्ति ये बाद का है ना तो ब्रम उत्तर प्रसन्नात्मा न सोचती समा सर्वभूतेशु समा सर्वे मद भक्ति नगते पर ये तो बाद की बात है ना ब्रम होने पर ब्रह्म भूत होने पर ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म भूत होने पर भी यह बात है अब देखेंगे कि अपने कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना रूपे अपने कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना करना रूप भक्ति योग का फल भक्ति योग का फल या सिद्धि प्राप्ति करते फल भक्ति योग की सिद्धि प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति का अर्थ है फल अपने कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना करना रूप भक्ति योग का फल ज्ञान निष्ठा की योग्यता है ज्ञान निष्ठा की यह पहले भी आया था ना कर्मणात्म अभ्यर्थ सिंह निष्ठा की योग्यता जन्म निमित्ता ज्ञान निष्ठा मोक्ष फला उ जिसके कारण ज्ञान निष्ठा जिसके निमित्त से होने वाली ज्ञान निष्ठा किसके निमित्त से होने वाली ज्ञान अच्छा ऐसा समझना जिस जन निमित्ता जिससे जिस, जिस निमित्त से होने वाली ज्ञान निष्ठा किस निमित्त से भक्ति योग निमित्त से जिस निमित्त से होने वाली ज्ञान निष्ठा मोक्ष फला उवसाना है या मोक्ष फल को देने वाली है जिस निमित्त से ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल को देने वाली है वह भगवत भक्ति योग भगवत भक्ति योग है ना भक्ति योग से देने वाली है ना ज्ञान निष्ठा भक्ति योग से मोक्ष फल को देने वाली है अब देखेंगे समझना जिसके निमित्त से होने वाली ज्ञान निष्ठा क्या जिसके निमित्त से होने वाली ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल को जिसके निमित्त से देने वाली है वह वह भगवत भक्ति योग शास्त्रार्थ के उपसंघार प्रकरण में शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र के तात्पर्य शास्त्र के तात्पर्य उपस प्रकरण शास्त्र के तात्पर्य की समाप्ति जहाँ कहीं जाए वह भगवत भक्ति योग शास्त्रार्थ के उपसंहार प्रकरण में शास्त्र के अर्थ की निश्चय की दृढ़ता के लिए शास्त्र के अर्थ के निश्चय की दृढ़ता के लिए अब प्रस्तुत होता है अब प्रशंसित होता है कौन प्रशंसित होता है भगवत भक्ति योग में जिसकी प्रशंसा की जाए उसे उसे क्या करेंगे प्रशंसित होता है योग प्रकरण में शास्त्र के अर्थ के निश्चय की दृढ़ता के लिए अब स्तुत होता है अथवा तो अब प्रशंसित होता है अच्छा यहाँ पर क्या है ज्ञातवा इनके अर्थों में भेद नहीं माना ना नहीं माना नो अन्न फल नहीं है बोला ना अच्छा अन्न फल नहीं है भक्ति के द्वारा मुझे मैं जितने परिमाण वाला हूँ और जो हूँ जितने परिवहन वाला हूँ मतलब उपाधिकृत विस्तार रूप भेदों वाला हूँ और जो हूँ मतलब क्या है ये संपूर्ण भेदों से रहित हूँ उपाधिकृत संपूर्ण भेदों से रहित हूँ जो निर्विशेष अद्वैत मेरा स्वरूप है वैसा मुझे भक्ति के द्वारा तत्वता जानता है है ना और भक्ति के द्वारा तत्वता मुझे जानकर मेरे में प्रवेश करता है या भक्ति के द्वारा तत्वता मुझे जानकर मुक्त हो जाता है ये तो ज्ञान की जो तो परामिष्ठा भक्ति है वो भी कैसी है ज्ञान रूपी है कि वो ज्ञान लक्षण या का है ना इन्होंने ऊपरी ज्ञान लक्षणा इन्होंने कह दिया उसी की एक अवस्था है आगे दृढ़ता ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदय पूर्णता पूर्णमा पूर्ण